शुश्रोतो चर्वाण सर्व रोप सरण जिसको नहीं दिखाई पड़ता अब एक ही आत्मा ही सरण है ऐसी स्थिति में जो पहुंचा हुआ व्यक्ति है उसके लिए आरंभ किया जाता है ऐसा कारण अध्यात्म शास्त्र है उपनिषद आदि के बुमुक्ष के लिए नहीं है बुमुख के लिए जो तो संसार से उपराम हो चुके हैं पृष्ठ और अनुस्रवित करके दो पदार्थ हैं संसार के कुछ तो हमारे सामने ही है और एक आम सर्वे सुनाई पड़ता है स्वर्ग आदि के विषय में सुनाई पड़ता है तो दोनों से जिसको वैराग्य हो पूर्ण तो वैराग्य हो मुमुखा जटी रू हो उसके लिए उपनिषद आरंभ किया जाता है ऐसा कहा गया था तो शित, गुरु शिष्य रूप से स्मृति ने प्रश्न उठाया पांच प्रश्न उठाया कैषितम पथित प्रेषितम मन केन प्राण प्रथमा तय तीत के ने शितांबा चंद्रमा बदंकी चक्षु स्रोतम कौदेव शिष्य रूप से प्रश्न किया मैंने संसार से विरक्त है वह आत्मा के देश में प्रश्न करता है किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह मन अपने विषयों में जाता है मैंने के विकल्प करना उच्च विषय होता चिंतन करना और जो तो प्रथम प्राण है मान मुख्य प्राण जब तो उच्च विश्वास में बोलते हैं किसके द्वारा प्रेरित होकर के अपने विषय में उच्छ्वास और विश्वास क्रिया करता है और किसके द्वारा प्रेरित हुई बाणी को लोग बोलते और चक्षु और स्त्रोत्र दो इंद्रियों को भी कौन देवता का नियोगता है मान चक्षु अपने रूप लुप्त में जाती है अपने विषय में जाते हैं हमें व्यापार दिखाई पड़ता है श्रोत्र भी अपने विषय में जाता है सब संध्या व्यापार करता है तो ये अपने विषय में जो जा रहे हैं ये है जड़ तो जड़ में क्रिया चेतन में आश्रित हुए जो संभव नहीं है यही प्रश्न का अर्थ ये यहां है वो चेतन कौन है जिसमें आश्रित होकर इनमें व्यापार हो रहा है? क्योंकि तो जड़ में जो व्यापार होता है वो चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में व्यापार संभव नहीं है जैसी गाड़ी आदि है देखा गया है रथ आदि में देखा गया है गाड़ी चलती है तो जब चेतन में आश्रित होगी किसी न किसी व्यक्ति में आश्रित होगी तब तो गाड़ी चल पाती है अपने आप नहीं चलता है तो इनमें व्यापार हो रहा तो व्यापार के द्वारा तो इनका प्रयोगता कौन और किस तरह का उसकी प्रेरणा होगी वाणी से प्रेरणा है प्रक्रिया से प्रेरणा है क्योंकि कहीं कहीं देखा जाता है क्रिया से प्रेरणा देते बड़े लोग कुछ कार्य करने लग जाए छोटे लोग लग जाते तो क्रिया से प्रेरणा और कहीं वाणी से जैसे राजा आए थे व्यापार वाणी सेना को आज्ञा देती है राजा देता है सेना लड़ती ऐसा देखा गया है और कहीं सानिध्य मात्र से भी व्यापार देखा गया जैसे चुंबक में देखा गया कि चुम्बक के सान्निध्य में लोहे में क्रिया पैदा हो जाती है चुंबक निष्क्रिय है तो उसमें से कौन से प्रकार क्या है वाणी से अथवा शरीर से किस तरह से प्रेरणा देता है करता है वो चेतन कौन है और प्रेरणा किस प्रकार की है कि दो बातें यहां पर प्रश्न में है और उत्तर देना है उसका पर राष्ट्र में देखिए एवं पृषवते योग्याय आह गुणुम यहां इस प्रकार से जो पूछने वाला शिष्य था एवं सुरखंड है इस प्रकार पूछने वाले के लिए क्या पूछा था के पतठ प्रषित मन इत्यादि पांच प्रश्न था एवं पृवते योग्याय योग्य व्यक्ति है माने आत्मा के विषय में प्रश्नक है इंद्रियों के व्यापार के द्वारा कोई वे चेतन है वो चेतन स्वरूप क्या है किस प्रकार के तरह है पूछा गया है योग्य व्यक्ति है लिए आहा और गुरु रूप से स्तृति उत्तर देती है श्लोक को छी कहा जो तुम पूछते हो उसको सुन लो किसके द्वारा प्रेरित होकर चलते हैं इंद्रिय व्यापार होता है इंद्रियों में और प्रेरणा किस प्रकार की है तो सुनो ले मन आदि मनादि करणजात को देव प्रति प्रेरयिता कथम था प्रेरयती यह प्रश्न था पूर्व का पूर्व मंत्र का सारांश साराशय था मन आदि जो करण वर्ग है इंद्रिय वर्ग है कर्ण है को देव स्व विषय प्रति प्रेरिता अपने अपने विषयों में जा रहे हैं उसके लिए प्रेरणा देने वाला देवता कौन कौन देवता है और कथम बात प्रेरक है उसकी प्रेरणा क्रिया किस प्रकार है प्रेरणा किस प्रकार देता है उसको प्रेरणा देने वाला कौन है वो और प्रेरणा किस प्रकार की है एक पूछा गया था उसका उत्तर सुन लो एक तुमने जो पूछा था उसका उत्तर सुन लो एक मंत्र है श्रोत्रोत्र मनसो मन जलवाचो सौ प्राणस्य प्राण ुष चक्षुतिस्म लोकादमृताो चक्षुष चक्षुति्यीर प्रत्यास्माद अमृता स्त्रोत्र ये उत्तर दिया जा रहा है इेंद्रियों का प्रेरक स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्र है काम का भी काम है ऐसा शुरुत्र का स्त्रोत है माने इसको प्रेरणा देने वाला इसका एक और स्रोत्र है यह स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है उसका प्रेरणा स्रोत्र से स्त्रोत्र मनसो मना मन का भी मन है वह एक षन्द है एक प्रथमांत यहां ध्यान देना है षष्ट तो ये इंद्रियों में लेना और प्रथमांत जिसके बारे में पूछा गया था वो लेना तो स्त्रोत्र का भी स्रोत्र है और मन का भी मन है वह यह यदिचन यदि यमात यह शब्द पंचमी अर्थ में अर्थन है अस्मात्नाथ बाचोहवाचन वो बाणी के भी बाणी है वाणी में बोलने की शक्ति उससे प्राप्त है स्त्रोत्र में सुनने की शक्ति उस चेतन से प्राप्त है और ये मन में मनन करने की शक्ति उस चेतन से प्राप्त है ये कहना चाहते हैं सान्निध्य मात्र से प्राप्त है ये बोलना चाहेंगे भाष्य में स्पष्ट कर सौ प्राण से प्राण वही व्यवका जो है प्राण का भी प्राण है और चक्षुषा चक्षु ये पांच प्रश्न था पांचों का उत्तर दे रहे हो चक्षु का भी चक्षु है आंख का भी आंख है ये जो आंख है ये बाहर के विषय रूप आदि को देखने के लिए है और हम अपने आंख को देखने के लिए हम होते हैं आंख देखने वाला है और जिस व्यक्ति के पास आंख है उसको बोल दिया जाए आप अंधे हैं तो मानने को तैयार नहीं है क्यों उसको मालूम है ठीक है तो चक्ष का भी चक्ष इस प्रकार है स्रोत्र का भी स्रोत्र भी उसी प्रकार है किसी व्यक्ति को बोलते तुम बहरे हो मानेगा नहीं हो लगा काम ठीक है ये स्रोत्र को तो सुनने वाला है ये तो बाहर के सब सुनने वाला है ये सब जिसको हम काम बोलते हैं यह काम में यह स्थल है या सुनने की शक्ति विशेष है जिसको श्रोत्र इंद्रिय कहता है वैसे ही मन का भी मन है मन में मनन करने की शक्ति उस आत्मा से है उस परमात्मा से है और वाणी के भी बाणी है वाणी में जो बोलने की शक्ति है वो परमात्मा है प्राण का भी प्राण का भी चक्षुता इसके आगे भाष्य में कहें कि ज्ञाप्वा फिर दिव्यांग लगर के लोग उसको जान करके जो स्त्रोत्र का स्त्रोत्र है या पर का ध्यान करके जान करके धीरा अतिमुच्य धीर पुरुष ये काम कर सकता है विषय लोलूप की बस की बात नहीं है वो तो धीर होगा वही बुद्धिमान धीर का हो तो बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं अतिमुच्य इंद्रिया और इंद्रियां आदि में जो आत्मभाव हो रही हो रहा है उसको त्याग करके मैं देखता हूं मैं सुनता हूं मैं में जो तो बोलने की आदत है तभी आप अगर में छिपका कर बोले कर मैं देखता हूं तभी काम मैं सुनता हूं इत्यादि तो अतिमुचा तक इंद्रिया आदि में जो आत्मभाव हो रहा है तारात्म्य हो रहा है उसमें उसको परित्याग करके मुखोकर अस्नात्तात् प्रत्यय ये शरीर में जो अहम भाव होता है मैं मैं मैं और बाकी में मेरे मैं और मेरा ये दो ये जो अहमता ममता बोलते हैं इस लोक से अलग होकर अहमता ममता रूपी बंधन से अलग होना है या अस्मार्थ लोग जाता है इस लोक से अलग होना मैंने अहमता और ममता रूपी जो तो बंधन मानते हैं इससे अतिरिक्त होकर अमृता हो जाते वे लोग अमर हो जाते हैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं अमर होना मैंने आत्मभाव को प्राप्त होना अभी आत्मा होती होगी मनुष्य वहां पर प्राप्त है तो उसी प्रकार का फल मिल रहा है मैं मनुष्य हो करेगा तो जन्मवर्ण के चक्कर में रहना पड़ेगा और आत्मा हो यह बुद्धि हो जाए तो जन्मवर्ण के चक्कर से यही इतना फर्क है तो राष्ट्र देखिए और राष्ट्र देखिए चलिए स्त्रोत्र से स्रोत्र के एक ष्यंत्र है एक प्रथमांत है ध्यान दे है स्रोत्र का भी स्रोत्र है वो तो देवता जिसने जिसके विषय में मैंने पूछा था वो काम काम है ऐसा कहा मैंने स्त्रोत्र शब्द के पहले विपत्ति षष्टंत्र जो स्त्रोत्र शब्द है उसके विपत्ति दिखाते भाषा क्या है श्रीरोम श्रुश्रवण धातु से ट्रम प्रत्यय होकर स्त्रोत्र बना हुआ है सर्वधातुष ऐसा सूत्र है तो स्रोत्र शब्द तो बना हुआ है माने माना त्रिडोति अनेक कारक में कर्म प्रत्यय है सुनता है व्यक्ति जिसके माध्यम से उसको स्रोत्र कहते हैं इसके माध्यम से हम सुनते हैं सुनने वाले हम होते हैं इसलिए इसका नाम पड़ गया स्रोत्र माना सुनने के साधन को स्रोत्र कहते हैं क्या अर्थ निकलता है त्रिडोती अने केोत्र व्यक्ति मनुष्य जिससे सुनता है उसको कहते हैं स्त्रोत्र शब्द का यह है शब्द से श्रवण प्रति करणत्र शब्द का अर्थ हुआ शब्द के सुनने के प्रति कारण बनता है उसके बिना शब्द सुनाई नहीं पड़ता भिन्न भिन्न क्रिया के लिए भिन्न भिन्न कारण होते हैं शब्द सुनना हो क्या चाहिए काम चाहिए स्त्रोत्र कहा उसका अर्थ स्त्रोत्र का श्रवण प्रति करण शब्द सुनने के विषय में कारण बनता है उसके बिना शब्द नहीं सुनाई पड़ता शब्द शब्द शब्द का अभिव्यंजक को प्रकट करने वाला ये जो स्रोत्र इंद्रिय है है्रोत्र इंद्रियम स्त्रोत्र शब्द का इंद्रिय है यही षष्ट स्त्रोत्र शब्द का इंद्रिय है तस्त्रोत्रोत्र अभी तो स्त्रोत्र शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ बताया अब कहते हैं तस् मैंने श्रोत्रोत्र उसका भी स्त्रोत्र है आप जिसके विषय में तूने पूछा है स्रोत्र माने टिप्पणी का साक्षी वर्थ यही काम क्या सुन रहा है अच्छा बुरा क्या सुनता है उसके विषय में हम जानकार होते हैं वो तो साक्षी है मैंने प्रथमांत जो स्त्रोत्र शब्द लगाता है साक्षी किसका साक्षी इस स्त्रोत्र का साक्षी कोई भी अभी आपको बता आप बहरे हैं आप मान को तैयार नहीं है काम ठीक है पता ये है टिप्पणी का प्रथमांत जो स्त्रोत्र शब्द है उसका अर्थ स्त्रोत्र का भी साक्षी है ये स्त्रोत्र का साक्षी क्रिया साक्षी स सा, यहाँ पृष्ठ चक्षु स्त्रोत्र कौदेव विभक्ति स वही है तुमने जो पूछा था क्या पूछा था? तो था।, था जो मंत्र के अंत में पूछा था चक्षु स्त्रोत्र कौम इति ऐसा जो प्रश्न था चक्षु और को कौन देवता प्रेरणा देता है पूछा था यही देवता है का सामने मात्र से प्रेरक है आगे। आगे। आगे। आगे। आगे। ऐसा इति ऐसा कहा अच्छा ठीक है प्रतिवचन से प्रश्न अनुरूप आशंक यहाँ एक शंका आ जाती है कि जैसा पूछा गया उसे अनुरूप उत्तर नहीं हुआ पूछा गया था ये सबकी इंद्रियों की प्रेरिता देवता को तो नहीं पूछा गया गोदिया उसको कान का काम है आंख है प्रश्न के अनुरूप उत्तर नहीं हुआ ऐसी शंका उठाकर समाधान करते हैं ये का प्रतिवतन से प्रश्न अनुरूपत्व आसा प्रतिवचन माने उत्तर उत्तर जो है प्रश्न का अनुरूप नहीं हुआ अनुकूल नहीं ऐसे शंका उद्घाट करके समाधान देते हैं समाधान करते हैं असौ करके प्रश्न है माना शंका है शंका व्यक्ति क्या असौ एवं विशिष्ट स्त्रोत्रादी ने नियोते वक्तव्य कहना चाहिए था जब पूछा गया चक्षु स्त्रोत्र कौन देवता नियंत्रण करता है ऐसा पूछा गया था तो सामने पकड़ करके ला करके दिखाना चाहिए वह है, है। तुमने तो जो पूछा ये चीज है यही नियंत्रण करता है करके ऐसा बतलाना चाहिए तो पूछा हुआ प्रश्न है उसका उत्तर इस तरह से देना चाहिए यही संता है असू वो जो तुमने पूछा था जिसके विषय में वहा कि चक्षु स्रोत्र से श्रोत तो आदमी तुम्हारा प्रश्न था चक्षु श्रोत्रों को करके जो प्रश्न है उसका हमारा प्रश्न का उत्तर ऐसा आना चाहिए असौ एवं विशेषता स्रोत्रादि ने नियुक्ति ऐसा वक्तव्य ऐसा कहना चाहिए ये वह जो हैदि का नियंता एवं इस प्रकार हो करके वाणी से अथवा क्रिया से आ, साथ कैसा विग्रह बन करके हो स्रोत्रादि का नियंत्रण करता है वक्तव्य ऐसा कहना चाहिए था कहने के विषय में न अनुरूप प्रतिबद्ध ये आपने उत्तर दिया ये तो अनुरूप नहीं हुआ प्रश्न का ही रहा और उत्तर कुछ हो गया अनुरूप नहीं प्रश्न के समान उत्तर होना चाहिए या प्रश्न के कुछ विरुद्ध दिखाई पड़ता है उत्तर पूछा गया था चक्षु चक्ष स्त्रोत्रों को नियंत्रण ने उत्तर दिया आंख का आंख है कान का कान है क्या मतलब अनुरूपम प्रति बधन यह उत्तर ठीक नहीं हुआ यह शंका उठाई अब इसका उत्तर देते हैं नई सदोषा है। इसमें कोई दोष नहीं।, नहीं है दोष इसलिए नहीं है एवं विशेषता करके कोई विशेषण उसमें है ही नहीं जो दिखाना चाहे हाथ पैर वाला है शिंग कुछ वाला है वो इनका नियंत्रण करने वाला ऐसा हो ही नहीं सकता तो एवं विशेषता बोलने के लिए विशेषण लगाना कोई विशेषण नहीं है निर्धारमक है कई उत्तर देते हैं इनका प्रेरक निर्धार नहीं, नहीं कोई दोष नहीं आता एक उत्तर सही है क्यों तस् अन्य विशेष अनुभव जिस स्त्रोत्र का भी स्रोत आदि जो है ना वह विशेष नहीं जाना जाता उसका विशेष हो तभी ये अमुख वस्तु है करके दिखाया जा सके ऐसा नहीं है और कोई विशेष नहीं जा, तो जाना नहीं जाता यदि ही स्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्ते न स्व्यापारे नशिष्ट स्त्रोत्रादि न्योता अवगम्यता धात्रादि प्रयुक्त तदाइम अननूपम प्रतिशा एक सुंदर दृष्टान देकर बोलते हैं यदि ऐसा होता स्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्त स्रोत्रादि के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार उसमें होता स्रोत्रादि के नियंत्रण करने वाले जैसे खेती काटने वाला व्यक्ति होता है धान काटने वाला घास काटने वाला दर आदि का व्यापार अलग है और वो धरासी चलाने के काम करने वाला जो व्यक्ति में व्यापार अलग होता है माने कारण के व्यापार से अतिरिक्त करता में व्यापार देखा गया होगा, क्योंकि तो यहाँ ऐसा कारण के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार नहीं है नहीं, यहाँ तो जो स्रोत्र जो व्यापार होगा उसी व्यापार से ही बतलाना है उसके अपने आप में तो कोई व्यापार है ही नहीं ये कहना चाह रहे हैं कष्ट यदि ही स्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्त इंद्रियों के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार होता जो चक्षु के चक्षु स्त्रोत्र का है है उसमें व्यापार विशिष्ट माने करण के व्यापार से अतिरिक्त करता होता, होता। का कोई व्यापार होता विशिष्ट होता श्रोत्रादि देवता स्रोत्रादि का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति यदि ऐसा होता तब क्या होता तब अवगमता यदि ऐसा जाना जाए तो दात्रादी प्रयोग तिवर्त जैसे दराती आदि का पकड़ने वाला जो व्यक्ति होगा खेती काटना है किसी को घास काटना है तो दराती पकड़ने वाला अलग होता है उसके व्यापार उसको दराती चलाने का काम करता है दराती काटने का काम करती है तो दोनों में अलग अलग व्यापार होता है माना करता में अलग व्यापार है करण में अलग व्यापार है ऐसा है करण य से अतिरिक्त व्यापार है ही नहीं तो जाति प्रयुक्त तदाइद अनुरूपम प्रतिबंध तब उस स्थिति में जो उत्तर है यह अनुरूप होता प्रश्न के अनुरूप नहीं होता ऐसा माना जाता किन्तु न तो यह स्रोत्रादि प्रयुक्ता सो व्यापार विशिष्ट लवित्रादिवत अधिक ऐसा तो है ही नहीं यहां यहां न तो यह मंत्र में जो दिखाया हुआ यहां माने स्रोत्रादिनाम प्रयुक्ता स्त्रोत्रादियों का जो नियंत्रण करने वाला जो व्यक्ति है इसी संघाथ के भीतर है वो प्रयुक्त वो तो व्यापार विशिष्ट अपने व्यापार से निशेष जैसे लवित्रा लवित्री शब्द है लवित्री आदिवत अवगमित है लवित्र मैंने काटने वाले को लवित्री बोलते हैं लवितांत है तो त्रिस, त्रिस करेंगे तो लवित्र बन जाएगा लवित्री बन जाएगा लवित्री के समान माने खेती काटने वाला व्यक्ति घास काटने वाला व्यक्ति के समान अतिरिक्त व्यापार नहीं दिखाई पड़ता वहाँ दराती से अतिरिक्त व्यापार होता है यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है यहाँ करण में जो व्यापार है वही व्यापार से ही उसको जानना है क्यों अभी बोलेंगे फलावसा मिलेंगे बोलेंगे जड़ पदार्थों के व्यापार में प्रमाण उत्पत्ति हो जाती ज्ञान पैदा हो जाता है वृत्ति बनती है तत्पत वृत्ति शाकार वृत्ति रूपाकार वृत्ति आदि बनती है ज्ञान कहते हैं वेदांत में जो वृत्ति ज्ञान तो वो जो वृत्ति है ज्ञान हो रहा है और वो चेतन के मैंने किसको हो रहा है इनके व्यापार से चेतन जाना जाता है इनका ज्ञाता तो कोई न कोई है ये जाना जाता है ये वो कता श्रोतरादि नाम एवं तो संघता नाम स्रोत्रादि जो संघात है जो संघात तो होता है वो तो दूसरे के लिए होता है ध्यान ध्यान ये तो मकान समुदाय संघात है यहाँ लकड़ी है ईटा है पत्थर है लोहा है सब मिला हुआ है किसके लिए होता है मकान मकान के लिए नहीं होता है मदान मालिक के लिए होता है संघात जो होता है अन्य के लिए होता है तो ये भी संघात को चीजें हैं इंद्रियां हमारी तो इससे अतिरिक्त के प्रयोजन के लिए होंगे जो जो संघात होगा अपने से अतिरिक्त के प्रयोजन के लिए होते हैं यही बताना चाहते हैं स्त्रोत्रादि नाम एवं संगठा संघात है स्त्रोत्रादि संघात इंद्रियों के समुदाय है व्यापारेण इनका जो सं, संगताओं का व्यापार है इनका व्यापार है अलग अलग व्यापार है चक्षु का व्यापार देखने का है स्रोत्र का सुनने का है भ्राण का सुनने का है प्राण का उच्छ्वास विश्वास व्यापार है अपने अपने व्यापार है सब तो अपने अपने व्यापार क्या है आलोचना, संकल्प अध्यवसाय लक्षण देखना और संकल्प करना मन का व्यापार अध्यवसाय बुद्धि का व्यापार निश्चय करना ऐसा लक्षण है इनका व्यापार के द्वारा फलावसान लिंगना होगा मिले फल मान प्रमाण उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति इनके व्यापार द्यारिक से ज्ञान होता है चक्षु चक्षुद्र व्यापार हुआ रूप देश में पहुंची चक्षु चक्षुद्र पहुंच जाती है तो रूप का ज्ञान होता है दिल पिताजी कौन सा रूप उसका हो ज्ञान होता है सोत्रे में व्यापार होगा माना शब्द प्रदेश में पहुंचना है ठीक है शब्द प्रदेश में जाने पर शब्द का ज्ञान होगा कौन सा शब्द आ त्मा गए परमात्मा गए कैसा सब ऐसा सतह का ज्ञान होगा तो ये फलावसान जो लिंग है फल यहाँ प्रमा उत्पत्ति होना कोई अवसार होना है माने ये जब चल पड़ेंगे तो कोई न कोई ये ज्ञान होगा चाहे शब्द का ज्ञान चाहे रूप का ज्ञान चाहे रस का ज्ञान कोई न कोई ज्ञान होगा तो ये ज्ञान के द्वारा अवगम्य दे इनका नियमता कोई है ऐसा जाना जाता है क्योंकि चेतन कोई न कोई है इसी संजात के भीतर है जाना जाता है स्वयं यह है करके दिखाना संभव नहीं इनके व्यापार से ही उसका जानकारी मिलता है उसकी जानकारी लोगी कहा अस्थि ही आगे बोलते हैं वाला समय अस्थि ही स्रोत्रादिविर असंगत। स्रोत्रादि से भिन्न विलक्षण स्रोत्रादि संघात से विलक्षण असंग प्रयोजन प्रयुक्त स्त्रोत्र कलाप हो जिसके प्रयोजन में प्रयोग हुआ है श्रोतरादि समुदाय जो जो होते हैं इंद्रियों का व्यापार होता है जिसके प्रयोजन के लिए होगा जैसे गृह जैसे मकान जो होगा किसके लिए होगा अपने से भिन्न के लिए होता है मकान मकान के लिए नहीं मकान मालिक के लिए होता है उस प्रकार इनका जो व्यापार होगा वो व्यापार का प्रयोजन दूसरे में सिद्ध होगा न कि ये स्वयं उपभोग नहीं कर पाएंगे इसका भोक्ता दूसरा होगा समुदाय जो होता है उसके जो व्यापार होगा वो तो कोई दूसरे व्यक्ति के लिए होगा अन्य के लिए होता, होता है गृह अधिवती आराम परार्थ अतवार अगम संघात जो होता है परार्थ होता है दूसरे के प्रयोजन के लिए होता है अपने प्रयोजन के, के लिए नहीं होता जैसे मकान है मकान अपने प्रयोजन के लिए नहीं है मकान मालिक के प्रयोजन है उसको दायित्व के लिए ऐसा अभिगम स्त्रोत्र आदि स्त्रोत्र आदि का प्रयोगता ऐसा जाना जाता है तस्मात अनुरूपम एवं इदम प्रतिबद्धन इसलिए जो उत्तर दिया गया स्रोत्र से स्रोतम मनसो मना चौवाचन जो उत्तर दिया जा रहा है क्या अनुरूप है अनुरूप नहीं है यहाँ ऐसा हाई करके ला करके पकड़ करके के दिखाना संभव नहीं है अनुरूप है ये उत्तर सही है स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि कहा प्रश्न उठता है इस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा क पुन अत्र पदार्थ पदार्थ सबार्थ पद से अर्थ पदार्थ कि सुनाई पड़ा क्या पद स्त्रोत्र से स्त्रोत्र तो एक तो ष्ट स्त्रोत्र शब्द एक प्रथमांत है तो इसका अर्थ निकलेगा क्या पदार्थ क्या है यार कह पुनरअत्र पदार्थ स्रोत्र से स्त्रोत्र इत्यादि है इत्यादि जो प्रश्न है स्त्रोत्र सेोत्र मन सो मदि जो आपने कहा इसमें शब्दों का अर्थ क्या निकलेगा पदार्थ माने शब्द से अर्थ पदार्थ पदस्थ अर्थ पदार्थ पद माने पर व्याकरण पद बोलते हैं अन्य भाषा में शब्द बोलते हैं तो क्या है अल्प शब्द का अर्थ क्या निकलेगा सूत्र से सूत्रम इत्यादि में उत्तर दिया गया इसमें शब्द का अर्थ क्या निकलेगा ये तो आपने फलावसा अलिंगा आदि बता करके समझाया किंतु शब्द का अर्थ तो निकलना चाहिए ना क्या निकलेगा प्रश्न आया आगे और बोलता है गुरुवार्रोत्र से स्रोत्रांतरण होता एक कान का दूसरा काम तो होता नहीं है एक कान को सुनने के लिए दूसरा काम फिर उसके लिए तीसरा काम अनावस्था में जाना है ऐसा तो होता नहीं शब्द तो यही है स्रोत्र से एक उत्तर में यही है न ही अत्र यहाँ पर स्रोत्र से स्रोत्रांतरे ना अर्थ प्रयोजन एक कांड के लिए दूसरा काम की कोई मतलब नहीं होता बोला जा रहा है इसे यहाँ स्रोत्र से स्त्रोत्र इसका क्या होता निकलता है यथा प्रकाश प्रकाशांतर है जैसे दीपक जल चुका है और दूसरा दीपक की आवश्यकता है क्या दूसरा दीपक जलाने से उसमें क्या विशेषता आ जाएगी जैसे दीपक का दीपक नहीं होता उसी प्रकार स्त्रोत्र का स्त्रोत्र नहीं होना चाहिए प्रकाश के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है ना तो इस स्त्रोत्र के लिए स्त्रोत्र की क्या आवश्यकता होगी ये पूर्वाधिक क्षमता है नहीं अत्रोत्र से था। यही आम स्त्रोत्र का अन्य स्त्रोत्र से कोई प्रयोजन है नहीं प्रकाश से प्रकाशाम करेगा जैसे एक प्रकाश को दूसरे प्रकाश से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता अपने विषय का प्रकाश स्वयं करेगा तो उसके लिए दूसरे के क्या आवश्यकता है दूसरे प्रकाश का ठीक इस प्रकार स्त्रोत्र अपने विषय का प्रकाश स्वयं करेगा दूसरे स्रोत्र की क्या आवश्यकता है इस प्रश्न उत्तर देते हैं नए सब अयम अत्र अत्र पदार्थ है यहाँ कोई दोष नहीं है अयम अत्र पदार्थ यह पदार्थ है यहाँ स्रोत्र से का अर्थ है शब्दार्थ है क्या अर्थ है, है। तथा तो स्त्रोत्र ताबत स्व विषय व्यंजन समर्थम भ्रष्टम याद स्त्रोत्र इंद्रिय जो है ना अपने विषयों को प्रकाश करने में समर्थ देता है शब्द ग्रहण करने इसका काम है ठीक इसका विषय शब्द तो उसको प्रकाश का करना मैंने ग्रहण करना शब्द को ग्रहण करना इसमें समर्थ देखा गया किसको किसको देखा स्रोत्र यही पदार्थ होता है स्रोत्रम तब तक ये ध्यान दो स्त्रोत्र इंद्रिय जो होती है क्या होती है विषय व्यंजन स्व विषय अपना जो विषय होगा स्व विषय व्यंजन समर्थन दृष्टम अपने अपने विषय ये नहीं कि स्त्रोत्र रूप देखने लग जाए रूप देखने के लिए समर्थन नहीं है चक्षु शब्द सुनने के लिए समर्थन नहीं है अपने स्व विषय अपने अपने विषय के प्रकाश करने में समर्थ होते हैं तो षष्ट्रोत्र शब्द है उसका विषय के करना, प्रकाश करना, सब करना, उसके लिए समर्थ देखा गया तत्व व्यंजन सामर्थ्य उसमें जो सामर्थ्य आया अपने विषयों के ग्रहण करने की सामर्थ्य स्रोत्र इंद्र में जो मिलता है सामर्थ्य मिलता है वह स्त्रोत्र तच स्व विषय सामर्थम सामर्थ्य स्रोत्र में जो सामर्थ्य है क्या है अपने विष्णों का ग्रहण करने के प्रकाश करने की जो सामर्थ्य है शब्द तो ग्रहण करने की जो शक्ति है उस शक्ति चैतन्य ही आत्मज्योति नित्य असंगते सर्वांतरे सती भवति चैतन्य जो आत्मज्योति है आत्म प्रकाश नित्य असंगत संघात से अतिरिक्त वो सर्वांतर सबके अंदर है उसके होने पर ही सती सप्तमी सती भवती उसके होने पर ही ये सामर्थ्य हो सकता है की उस चैतन्य आत्मा के होने पर ही हो सकता है नहीं तो नहीं हो सकता। एक कहा और ना सती अगर वो चैतन्य हो तो इसमें शब्द ग्रहण करने के सामर्थ्य नहीं है न सती इतोत्र इत्यादि उपज्य इसलिए से स्रोत्र कहने के लिए घट जाता है असंगत नहीं है असंगति नहीं है संगति है तथा अन्य श्रुति जब देखते हैं हम वृद्धागत देखते हैं शोक्रवस्था में ले जाकर के आत्मज्योति की चर्चा की वहां जनक और यज्ञवल के संभाव है? जनक जी ने पूछा है वहाँ किस ज्योति से व्यक्ति काम करता है उठता है बैठता है दूर देश में जाता है क्रिया करता है लौट कर आता है प्रकाश के बिना क्रिया नहीं होती ये ध्यान दे है प्रकाश चाहिए कौन सा प्रकाश से काम करता है तो जाग्रत अवस्था में भौतिक प्रकाश सामने होकर के आपको प्रकाश को दबाएंगे तो दिन में किस से काम करता है तो वहां पर याज्ञ बल्कि जी ने कहा कि सूर्य ज्योतिष सूर्य के प्रकाश से देखकर व्यवहार करता है देव कि उठना बैठना देशांतर में जाना कुछ काम करना लौट के आना सारा काम करता है भौतिक प्रकाश अच्छा रात्रि में जब अस्त हो जाए तो प्रकाश चंद्र ज्योति चंद्रमा से चंद्रमा के प्रकाश में उठना बैठा कि ज्यापार क्रिया करेगा जहां जहां क्रिया होगी वहां वहां प्रकाश की आवश्यकता है वो आत्म प्रकाश से वो क्रिया कर रहा है कि भाई ये भौतिक प्रकाश से वहां पता नहीं लग पाता जागृत अवस्था में पता नहीं लग भौतिक प्रकाश इतना बलवान होकर बैठे हुए हैं तो आत्म प्रकाश के दबे दबा हुआ दिखाई पड़ता रात्रि में कहा चंद्र ज्योति अथवा चंद्र भी न हो अमा की रात्रि हो उस दिन भी तो एक क्रिया तो करता है चलना फिरना करता है किस ज्योति से क्या अग्नि ज्योति अग्नि से ट्वर्चा आदि सब आ जाए ट्वारि जब आकर व्यक्ति जाता है क्रिया करता है क्रिया अग्नि भी न हो शांत हो गई हो चंद्र भी नहीं सूर्य भी नहीं उस स्थिति में कहते हैं बाघ ज्योति बताए बाणी से भी होता है कोई व्यक्ति कहें आंधेरे में भटक गया हो वो चिल्लाता है मैं ऐसी स्थिति में हो कोई व्यक्ति हो तो बचाओ दूसरे व्यक्ति जब शब्द सुनता है दूर देश में तो बोलता इधर आओ करके बोलता है उसके वाणी को सोना जिस दिशा से शब्द आया उसी दिशा में जाता है क्रिया उसकी हो जाती है बाघ ज्योति काम करती है ऐसा बताया तो कहा अब यह तो जागृत कालीन बात होती है स्वप्न अवस्था में बाणी भी सोई होती है सूर्य भी नहीं चंद्र भी नहीं अग्नि भी नहीं बाणी भी नहीं कोई नहीं है स्वप्न में वहाँ भी क्रिया होती है जैसे जागृत में स्वप्न में भी उठना बैठना दूर देश में जाना क्रिया करना वापस आना सब करता है वहाँ किससे बला अत्र पुरुष है स्वयं ज्योतिरो तो ज्योति काम करता है यही आत्मज्योतिष काम करता है कहा आत्माय वायु ज्योतिष ज्योति ब्राह्मण की चर्चा है में ज्योति से यह बैठता है आत्मज्योति ज्योति माने प्रकाश के बिना क्रिया बैठना भी एक क्रिया है बैठना भी क्रिया है जहां जा क्रिया होती है वहां प्रकाश की आवश्यकता है तो ये बैठने आदि का काम का किसे होगा कहा आप आत्म ज्योतिष आत्मा ज्योतिषा अयम आस्ते अयम हस्तपालामान पुरुष आस्ते बैठता है आत्मज्योतिषे माने जागृत अवस्था मेरी काम तो होना है आत्मज्योति से ही होना है किंतु भौतिक प्रकाश के ज्यादा होने के कारण समझ नहीं पाते हो लोग आत्मा कोई ज्योति रूप से कहा ज्योति माने चमकने वाली लाइट मन समझना जैसे लोग बोलते हैं हम ध्यान कर हैं ज्योति का सफेद सफेद पीला पीला आत्मा में कोई रूप है क्या सफेद और पीला झीला काला कोई तो ध्यान ठीक ध्यान नहीं आता ध्यान माने चिंतन है धय चिंताजन धातु है एक ही विषय में डूबे रहने का नाम ध्यान है आत्मा ज्योति कोई सफेद पीला लाल काला ऐसी आई, ज्योति नहीं है जो तो तो अगर आत्मज्योति ऐसा समझता है तो गलत समझ रहा होगा तो कोई धर्म ही नहीं वहां निरूप है कहां से नीला, काला पीला सुखला को होगा आत्मा वो आत्मना एवं ज्योतिषा आस्ते वृद्धारू कहा और श्वेतासुत्र उपन कह न त्र सूर्यो भाति न चंद्रता भाती कुटो यम्न तमे भाव अनुभाषा शेतास्यी वास धातु दीप्ति प्रकाश अथन में ये तृतीयांत भाषा उसके प्रकाश से उसी के प्रकाश से विभाग विभाति सारे के सारे प्रकाशित हुए उसके प्रकाश के बिना कोई प्रकाशित नहीं हो सकता जो भी वस्तु हमारे सामने हो रहे हैं वो आत्मा प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तस्य भाषा तस् आत्म नाषा मन प्रकाश है न सर्वम विदम्बिभा सारे के सारे प्रकाशित होते हैं उसको प्रकाश करने वाला कोई नहीं न तत्र सूर्य वहां सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता आत्मा चंद्र तारेम ये चंद्रमा तारे भी प्रकाश नहीं कर सकते आत्मा के तो भौतिक पदार्थों को प्रकाश करने के लिए है नेमा तो जो चमकने वाली बिजली होती वो भी प्रकाश नहीं कर सकते कुतो आयम अग्नि ये जो विचारा अग्नि की जो बात ही क्या जब इतने बड़े बड़े देवत फेल हो गए जाना ये जो भौतिक अग्नि जो पृथ्वी में होने वाली अग्नि की बात ही छोड़ो क्या प्रकाश करेगा तमेवभम अनुवाद सब उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित तस्य भाषा सर्वजन विभाती उसी के प्रकाश से भाषा है भाषा वास तृती है भाष्य शब्द का भाषा उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं ऐसा कहा है शताशु और भी कहा न सूर्य तपसी तेजसा इधर ये ना तेजसा इधर सूर्य तपसी है ऐसा मोदी कर देना जिस तेज से जलने के बाद सूर्य तपता है स्वयं तो पहले तपेगा इसे अन्य तेज से उसके बाद सूर्य तपता है सूर्य में तपाने की शक्ति अन्यत्र से जैसे लोहे में जलाने की शक्ति अन्यत्र से है लोहे की अपनी शक्ति नहीं है अग्नि से अग्नि के साथ संबंध होकर के स्वयं तो लोहा जल जाता है पहले उसके बाद दूसरे को जलाता है उसे सूर्य में भी यही स्थिति ये तेज सूर्य का नहीं है अन्यत्र से आया हुआ है एका तेज सा सूर्य तप से तेजसा युद्ध सूर्यस्तपति जिस तेज से होगा युद्ध होकर प्रकाशित होता है जिस तेज से प्रकाशित होकर सूर्यस्तपति सूर्य तपता है संसार में वह आत्मा होता है कहा है इत्यादि क्या पर गीता के पंचदश अध्याय तो सबको पता ही है कहा ही है यदादित्य कदम तेजो ते जगद भाषा खिलम चंद्रम से चार तेजो विद्धिमान होते तो तेज मेरा तेज है यदि आदित्य कदम तेज जो आदित्य में गायब पहुंचा हुआ तेज है जो कि सारा संसार को तो प्रकाशित करता है सारा संसार को प्रकाश करने वाला आदित्य तेज है वो तेज मेरा तेज है यह चंद्रवासी जो चंद्रमा में तेज है वो भी प्रकाश तेज तेजवान प्रकाश वो मेरा तेज है यदि चंद्रवासी अच्छा अग्न अग्नि में जो प्रकाश है वो मेरा ही है ऐसा गीता के पंद्रह सत्या ने कहा और त्रयोदश अध्याय भी कहा भगवान गीता में यथा प्रकाश कृष्णम लोग क्षेत्रम क्षेत्रित भारत कृष्णम प्रकाश थे भारत त्रयोदश अध्याय भी कहा भगवान ने त्रयोदश अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है गीता के तीन वस्तु का वहां प्रतिपादन है क्षेत्र क्या है क्षेत्रज्ञ क्या है और इनके जानने के साधन क्या है ज्ञान मैंने ज्ञान के साधन बताएंगे ज्ञान शब्द से बोलेंगे ज्ञान के साधन बताएंगे 20 तो ज्ञान के साधन है अगर आपके पास वो 20 वस्तु होंगे तो ज्ञान अवश्य होगा इनका भेद जरूर हो जाएगी अमानित्वाली साधन बताया हुआ है 20 है ज्ञान करके देखिए अगर त्रयोदश अध्याय में बताया हुआ बीस साधन आपके पास हो और सोलह अध्याय बताया हुआ छब्बीस गुण दैवी संपत्ति आपके पास हो तो फिर आप वास्तव में भुमुक्षु नहीं रहेंगे मुभुक्ता होंगे बताया हुआ है हम तक अपनाते नहीं है करते नहीं है स्कूलते नहीं देते हैं गहरअंदाज कर देते हैं क्योंकि तो विषय की तरफ हमारी लोड़ उठता ज्यादा इस तीन अब ये तो इसलिए कि अब साधु बन गए पहले पता भी नहीं था परिषद करना पड़ेगा अब बाबा लोचिल्लाने लग गए इसलिए सुन रहे हैं किंतु तो अन्य मनस का होकर सुन रहे हैं राष्ट्र अध्याय तीन चीजों का प्रतिपादन करता है क्षेत्र का स्वरूप और ज्ञान के साधन का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप ये तीन का प्रतिपादन करता है और कुछ नहीं तो वह कहा यथा प्रकाश तेक क्रिस्तम लोग मेरा भी है, है जैसे सूर्य जो है ना सूर्य का दृष्टान्त दिया जैसे संपूर्ण लोग एक ही सूर्य प्रकाश करता है संपूर्ण जगत को दिन में सूर्य प्रकाश करता है ठीक इस प्रकार पूरे क्षेत्र को क्षेत्र माने शरीर शरीर के अंतर्गत इंद्रिया भी हैं सब कुछ है महाभूता अहंकारों से लेकर के देखना वहा चेतना की तक जितने भी है सब ये क्षेत्र में बढ़े करना महाभूताद अहंकारो बुद्धि इंद्रिया ने दशह कमच पंच चंद्र गोचर इच्छा देश कंगात क्षेत्रा ये क्षेत्र समास है ना सभी का आर मुदायक हमेशा तो ये क्षेत्र का स्वरूप यही है जैसे एक ही सूर्य समस्त जगत को प्रकाश करता है ठीक इस प्रकार इस क्षेत्र इस क्षेत्र में इंद्रिया भी है ये पंचभूत भी है फूल शरीर सूक्ष्म शरीर सब इसी है सबको प्रकाश करने वाला एक ही क्षेत्र के क्षेत्रीय क्षेत्र वाले को क्षेत्रीय बोलते हैं जैसे घर वाले को गृह बोलते हैं दांत वाले को दंडी बोलते हैं उसे क्षेत्र माने शरीर वाले को ना शरीर न कह कर क्षेत्रीय बोलते क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम संपूर्ण क्षेत्रम कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्र उसी प्रकार प्रकाशित करता है जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को अकेला ही प्रकाशित करता है यहां भी जो आत्मा है क्षत्री करके जो कहा वह सम्पूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है ऐसा इत्यादि गीता इत्यादि गीता ने कहा है ऐसा ता और पठोपरिषद देखते हैं वहां भी यही कहा है नित्य नित्यानाम चेतना चेतना ऐसा कहा नित्य करके जो संसार में माने जाते हैं उसके भी वो नित्य है हाँ। नित्य है नित्या, नित्यों का भी नित्य है चेतना चेतना लोग लौकिक लो व्यवहार में इनको चेतन मानते हैं सब मकान को जड़ मानते हैं ये जो बैठे हुए जितने शरीर है सबको चेतन करते हैं क्योंकि तो इनका भी चेतन वह उसके चैतन्य शक्ति के कारण चेतन बन बैठे नित्यो नित्याम चेतनश्चेतना कठो परिषद ने स्व विलक्षण शेषा कहते हैं यहां पूर्वोक्षी की शंका थी महाराज जो पूछा गया वस्तु का उत्तर इस तरह से देना चाहिए वह जो तुमने पूछा था ये है करके सामने कर देना चाहिए था असौ एवं विशेषता इत्यादि बोलना चाहिए तुमने जिसको पूछा था ना यह है भाई ऐसा दिखाना चाहिए कि क्या बोल गया स्रोत्र से हो प्रश्न कोई अन्य हो गया उत्तर कोई अन्य हो गया अनुरूप प्रश्न नहीं हुआ ऐसा उत्तर था प्रश्न था उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे उत्तर दिया था कि यहाँ पर देखो श्रोतालदी के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार यदि होता उस चेतन में तब तो बताया जाता है कि ये व्यापार वाला है वो बताते हैं क्योंकि यहाँ अतिरिक्त व्यापार नहीं है जैसे घास काटने वाले के दराती के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार और दराती चलाने वाला व्यापार किसमें है करता तो है और घास काटने का व्यापार दो व्यापार है अलग है खाली धराती में व्यापार नहीं धराती को चलाने का जो व्यापार है वो तो करता मैं होगा लेखनी से आप लिखते हैं अक्षर बनाएगी लेखनी क्योंकि लेखनी घुमानेगी जो व्यापार किसमें है वो तो व्यक्ति में ऐसे यहाँ भी इंद्रियों के व्यापार से अतिरिक्त व्यापार यदि होता आत्मा में तब बताया जाता अशोक एवं विशिष्ट ये व्यापार से युक्त है भाई ये तुम्हारा पूछा हुआ ऐसा बोला जाता है क्यों तो ऐसा व्यापार यहाँ नहीं है इंद्रियों के व्यापार के द्वारा ही जाना जाता व्यापार होने पर मन तत्व वस्तु का ज्ञान होगा वो ज्ञान से जाना जाता है कि चेतन ये बोला फला वसा में जिनने बोला था उसी एक अनुमान दे रहे ठीक है आप लोग बोलते हैं स्रोत्रादय स्विलक्षण शेष स्रोत्रादय पक्ष स्रोत्रादि इंद्रिया जो है ना ये अपने से विलक्षण के शेष है श्रोत्रादय स्विलक्षण शेष स्रोत्रादि इंद्रिया अपने से विलक्षण का शेष है। है, हैं वो शेषी कोई और है शेष है घ तत्व संघात होने से ये संगत तत्र तत्र स्व विलक्षण से सब्जी बनेगी जहां जहाँ संघात होगा वहां अपने से विलक्षण का अंग हो गया जैसे मकान एक संघात है इसमें लोहा किताब पत्थर सब जिनसे बना हुआ है तो इससे विलक्षण जो मकान मालिक हो होगा उसके शेष भोग्य है भोग्य होते हैं शेष में आते हैं मालिक शेष होता है फिर इस प्रकार क्रियादिवत यह अनुमान किया जैसे कृह होते हैं सो विलक्षण शेष होते हैं अपने से भिन्न के लिए होते हैं ये ठीक इस प्रकार इंद्रिया भी जितने भी हैं अपने से विलक्षण अपने से विलक्षण के जड़ इनसे विलक्षण क्या होगा चेतन चेतन के शेष है ये सिद्ध हो जाता है अनुमान से कारण अनुमान है नोत्रादिशेषी तावत अरुण है स्रोत्रादि का शेषी कोई है इनसे विलक्षण कोई पदाप्त है जिसके कारण इनमें क्रिया हो रही है इतना तो जाना जाता है अनुमान से सिद्ध होगा ही कोई वेदांत की सकता है? नहीं है अनुमान संघात के अंतर्भूत होता तो क्या होता तभी तब क्या हो जाता गृह अचेतन जो -जो सारात होता है वो अचेतन होता है वो भी संघात के अंतर्पाती होता वो चेतन भी यदि तो क्या होता तो घर आदि के समान वो भी अचेतन हो जाता संगात के भीतर होता तो ततः तस्या हर... भी कोई न कोई कोई भी संघात के अंतर्गत होगा तो दूसरा कोई कल्पना करनी पड़ेगी उसके लिए अन्य की कल्पना करो तथा तस्यापि अन्य शेषी उसके शेषी कोई और होगा कल्प्य है अन्य फिर उसको भी संघात के अंत पार्टी होने से फिर उसके भी अन्य शेषी कल्पना करो करते करते अनवस्था दोष आ जाएगा और अन्वस्था दोष ऐसा है निद्रा क्षय करी है अगर की तरफ दृष्टि जाएगी तो निद्रा नहीं होने वादी उसका कारण कौन उसका कारण कौन उसका कारण कौन चलते चलो चलते चलो पूरी रात मामला सफल होने वाला है अनावस्था निद्राक्षय के लिए शिकल के तार तस्या पर नीति अनावस्था प्रसंग परिहार आय या अनावस्था दोष है इसको परिहार करने के लिए असंगठन चेतनों बनने इनसे इन ये जो संघात है स्त्रोत्र आदि इंद्रिया इनसे असंगत संघात कोटि में नहीं है संघात से भेजना विलक्षण वो चेतन को शेषी है ऐसा ज्ञान होता है अनुमान के द्वारा यह कहा अतः सर्वसाक्ष्यम लक्ष्य में पर तो सबके साक्षी स्रोत्र इंद्रियां क्या काम कर रही है अच्छे बुरे शब्द क्या सुन रही है इंद्रिया क्या सुनती है चक्षु क्या देख रही इस काल में सबका साक्षी हम होते हैं हमारी चक्षु अभी नील पिता सप्त रूप में से कौन सा रूप देख रही है उसका चेतन अलग होगा जानने वाला अतः सर्वसाक्षम संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार का जो तो साक्षी है किस इंद्रिय में कौन सा व्यापार चल रहा है जानता है देख पता लगता है तो सर्वसाक्षर सभी इंद्रियों का साक्षी लक्ष्य तो लक्षण लक्षणा के द्वारा बतलाना है किसके द्वारा लक्षणा के द्वारा मैंने शक्ति वृत्ति से बतलाना संभव नहीं है क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है कैसे शक्ति वृत्ति से बताया गया वृत्ति नहीं वृत्ति से बताया गया अन्य के व्यापार के द्वारा व्यापारी सिद्ध किया वृत्ति के द्वारा बतलाना युक्त ये ठीक है उत्तर जो दिया सुरोत्र से सुरोत्र इत्यादि उत्तर दिया ये उत्तर ठीक है फलावसान फलावसान लिंगे न अवगम्य थे भाष्य ने अंतिम पद भी फलावसान लिंग के द्वारा जाना जाता है क्या है फलावसान लिंग तो ठीक टीका है फलावसान फल निष्पत्ति लिंग फलावसान फल की निष्पत्ति उत्पत्ति ये उत्त्त लिंग बनता है ज्ञापक बनता है फल क्या है तो टिप्पण्य का दोनों परमोत्पत्ति इनके जो व्यापार चल रहा है इंगोन में उसके व्यापार से क्या होगा ज्ञान उत्पन्न होगा स्रोत्रंग्र के व्यापार से सत का ज्ञान उनका पता लगता है चक्षु के व्यापार से रुप का ज्ञान होता है एक फल में फलावसान लिंगा ही है ज्ञान हो रहा है अगर इसे विलक्षण कोई शेषी न होता तो ये ज्ञान किसको होता जानकारी किसको होती है चेतन जल को जानकारी नहीं होती जल को कोई जानकारी नहीं होगी चेतन हो। होता है ये फलावसान लिंगा ही हो रहा है फल हमारे प्रति जो ज्ञान हो रहा है इनके व्यापार से ज्ञान हो रहा है यही टीका फलावसान माने फल फल बने ज्ञान इंद्रियों का व्यापार से ज्ञान होना है फल निष्पत्ति लिंगम ये लिंग है जिसमें फलावसान फला लिंगम में गोविड़ समान लिंगम यमिन ऐसा फला फला फला है फलावसानम लिंगम फलावसान ही लिंग है जिसमें कारण बनता हेतु बनता जिसमें फलावसान ज्ञान की उत्पत्ति कारण बनता जिसमें जिसके पहचान के अवगत्या ही कारण से व्यापारो लिंग थे ज्ञान से ही करण से व्यापार और थे ज्ञान से ही पता लगता है कि कारण का व्यापार किस इंद्रियों का व्यापार क्या हो रहा है जानकारी होगी तो पता लगेगा चक्षु का व्यापार स्रोत्र का व्यापार वाइणी का व्यापार ज्ञान से पता लगता है अब अवगत्या ही मान ज्ञान ही ज्ञान के द्वारा ही कर्ण से व्यापार और का जो व्यापार है इंद्रियों का व्यापार है वो जाना जाता लिंगित होता अंकित होता है नित्य अवगति व्यंजक अथवा आत्मा जो है ना नित्य ज्ञान स्वरूप है अवगति लिंग में व्यंजक ज्ञान स्वरूप है नित्य ज्ञान स्वरूप होने से फलावसान लिंगम फलावसान लिंगम फलावसान लिंग का व्यय होगा तो नित्य अवगति व्यंजक क्या है तो तीन नंबर टिप्पणी ने कहा नित्य अवगति चित्त नित्य अवगति मानी नित्य ज्ञान क्या है चेतन नित्य ज्ञान है सत्यम ज्ञान तंद्रम बोलते हैं शाही चित्त शब्द स्त्रीलिंग इसलिए शाह बोला चेतन शब्द पुलिंग और चित्त शब्द स्त्रीलिंग इसलिए शाही वो चित्त जो है चेतन श्रोत्रादि व्यापार उत्पन्न शब्दादि आकार वृत हो स्रोत्रादि के व्यापार से जो उत्पन्न होगा शब्रादि आकार वृत्ति अंत में वृत्ति पैदा होगी शब्दाकार रूपाकार वसाकार वृत्ति होगी स्रोतरादि के व्यापार से श्रोत्रादि व्यापार उत्पन्न श्रोत्रादि के व्यापार से जो उत्पन्न होने वाला कौन है शब्दादि आकार वृत्त हो आकार वाली वृत्ति जो बनती है अंतकाल वृत्त हो साक्षित अभिव्यक्त है कौन सी वृत्ति बनी है अभी अंतकाल में शब्द का शब्दाकार वृत्ति है रूपाकार वृत्ति है रसाकार वृत्ति है गंधाकार वृत्ति है चेतन जो होता साक्षी होता है साक्षित्वेदन अभिव्यज्य साक्षी रूप से अभिवृत्ति हो रही उसकी इसे मैं आगे खंड में आएगा प्रतिबोध विद्व मतम प्रत्येक वृत्ति के वृत्ति के ज्ञान का से जाना जाता है साक्षी रूप से जाना जाता है और अभी वर्तमान समय में कौन सी वृत्ति हमारे अंतर्गत में बनी हुई है हमें पता होता है साक्षी रूप से जाना जाता है ऐसा तो है अच्छा फलावसान लिंग हमें फलश तो चार मिनट के पद में कहा फल से वृत्ते अवसान परिवशान भूमिश्चित प्रत्यर्थ फल जो है ना वृत्ति का अवसान वृत्ति के समाप्ति कहा होती है जब अंतक्रम में वृत्ति पैदा होगी वृत्ति समाप्ति कहा होगी चेतन में जाकर के विजय हो जाए देखिए है फलस्य माने वृत्तिर फल का अर्थ वृत्ति का अवसान होगी परिभाषान भूमिश्चित भूमि जहां जाके वृत्ति लय हो जाना है वो है चेतन है चित्त है तलिंगम यही लिंग के द्वारा उस चेतन का ज्ञान होता है यही एक हेतु बन जाता है अगर चेतन होता तो इनके व्यापार का ज्ञान नहीं होता इनके प्रत्येक इंद्रियों का व्यापार का जो ज्ञान हो रहा है किसको हो रहा है चेतन यही लिंग है यही ज्ञापक है चेतन है वही चेतन आप यही है वही चेतन जिसको पूछा गया वह आपको ही आप लिंगम व्यापार है तेना तत्शी लक्ष्य थे जब व्यापार हो रहा है तो उसके शेष ही व्यापार हो रहा है तो किसी न किसी चेतन के लिए हो रहा जब जड़ में व्यापार होता है तो चेतन में गाड़ी में व्यापार होता है तो किसके लिए चेतन के लिए ठीक इसी प्रकार यहाँ उसी के द्वारा लक्षित होता है शक्ति वृत्ति तो से उस चेतन को बताना संभव नहीं असौ एवं विशिष्ट करके बदलाना संभव नहीं लक्षण वृत्ति से जाना जाता है प्रतिवर्तन से संक्षेपता स्थापत महा जो उत्तर वाक्य है स्त्रोत्र से स्त्रोतम मनसो महा यदाचो वाचो इत्यादि है इसका संक्षेप रूप से तात्पर्य कहते हैं भाष्य संक्षेप में तात्पर्य बताते हैं स्त्रोत्रादिव सर्वस्व आत्मभूतम चेतन प्रसिद्ध तभी वर्त्यते कदे स्त्रोत्र आदि को ही लोग ऐसा मान बैठे आत्मा है यही चेतन है यही मान के बैठे हुए हैं उसकी यहां निवृत्ति कराई जाती है अरे अरे ये स्त्रोत्र चेतन है ये का भी स्त्रोत्र है वो चेतन है इसी को आत्मस्वरूप मान करके चेतना मान के मान्यता जो बनी हुई है यही चेतना है फिर मान्यता बनी हुई है उसको हटाना यह तात्पर्य स्रोत स्त्रोत्र इत्यादि शब्दों के द्वारा ये जो इंद्रियों में आपको बुद्धि जो हो रही है उसको हटाना है तात्पर्य वो चेतन को बतलाने में तात्पर्य नहीं कि जो इंद्रिया आदि जो आत्मवृत्ति होती है उसको ज्यावृत्ति करने में तात्पर्य है यह निवृत्ति करने का तात्पर्य है तात्पर्य ये सर्वस्य सभी लोगों में ये स्थिति है सामान्य जन पूछते हैं मैं सुनता हूं इसमें तालापना करके बोलते हैं मैं सुनता हूं तो आत्मा को यहाँ जोड़ करके बोलते हैं मैं सुनता हूं मैं देखता हूं आत्मा ताला करके बोल रहा है मैं आख से देखता हूं बोले तो पुस्त ठीक चलो मैं देखता हूं मैं भूखा हूँ प्राण के साथ ताजार्था कर देना मैं सुखी हूं दुखी हूं मन के साथ एकत्र तो करना प्राधार्थ करना इसी को चेतन और जल का अभ्यास बोला आ, मैं ज्ञानी हूं ध्यानी हूं बुद्धि के साथ तो करता करना तो मैंने शिकाया है, अनादि का आस चल रहा है इसको हटाना है इसके लिए यहां पर कहा स्रोत्र से श्रोत इत्यादि श्रोत आदि एवं सर्वस्या, सर्वस्या लोकस्य सभी का यही स्थिति है श्रोत आत्माभता यही आत्मा है ऐसी मान्यता है लोगों की चेतन यही चेतन है मान्यता है प्रसिद्ध हम लोग प्रसिद्ध है में प्रसिद्ध है तब यह निर्वाद कर दे वो यहाँ इस मंत्र में उसकी निवृत्ति कर दी जाती है क्या निवृत्ति कर दी अरे ये, ये शुरोत्र शुरोत्र है ये स्त्रोत्र तो का स्त्रोत्र है चेतन तो स्त्रोत्र का स्त्रोत्र होता है करके ये स्त्रोत्र आदि जो आत्मबुद्धि थी उसकी निवृत्ति कराई जाती है अस्थि किमपी विद्वत बुद्धि का सर्वातम्मतस्थम अजरम अमृतम अभय अजम्रोत्रिस्त्रोत्रादी प्रतिवचन कहा कि कोई एक तत्व तो है यहां संघात के भीतर है एक ऐसा वस्तु है अस्ति अस्थित विद्वुगम साधि से नहीं जाना जाता बुद्धिगम बुद्धि का यम अतिम ऐसा है बुद्धि से ही जाना जाता है किंतु तो इंद्रिय का विषय नहीं है ऐसा भी कहा है इंद्रिय का विषय नहीं है और बुद्धि का विषय शुद्ध मन का विषय बन जाता है वृत्ति व्याप्ति है फल व्याप्ति नहीं है यह बतलाना चाहते हैं तो अस्थि किमती कोई एक तत्व तो है यहाँ स्रोत्रादि का स्त्रोत्र कोयलों का एक वस्तु है यहाँ स्रोत्र से स्रोत्र मनसो मना करके जो बताया कोई एक वस्तु यही है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है इसी के भीतर में ही है मिलना पड़ेगा अस्थि किमती कोई न कोई एक वस्तु है विद्वत बुद्धि जो विद्वानों तो के बुद्धि का विषय बनता है जरा सामान्य के बुद्धि का विषय नहीं बन पाता वो तो विद्वान है विवेकी लोग हैं उनके बुद्धि का विषय बनने वाला कोई तत्व है सर्वांतरतम सबके अंतरतम है सबके भीतर है बाहर के छिलकों को हटाते हटाते हटाते जाएंगे जाएंगे जाएंगे तो आखिर बन जाएगा सबके अंतर्तम है सबसे सबसे बीतर है ऐसा कूटस्तम कूटमत की स्थिति कुछ निर्ल है ऐसा पदार्थ है अजरम कभी वृद्ध नहीं होता अमृतम वृत् नहीं अमर है अजर है अमर है अभय है वहां पहुंचने के बाद आपको कोई भय नहीं होगा जब तक शरीर में बैठेंगे तब तक भय से बाहर नहीं हो पाएंगे अशरीरम बाव संभम ऐसा है। जाएगा जब जा अशरीर होगा तब आप ऐसी में मृत्यु आपकी हो जाएगी सशरीरम बावसंतम प्रिया प्रिय प्रसन्न है प्रिय और अप्रिय दो के घेरे में बने रहेंगे जब तक आप सशरीर अवस्था पर बैठेंगे अगर जब प्रिय और अप्रिय से अछूत होना हो तो अशरीरम बावसंतम प्रिया प्रिय न प्रसन्न अशरीर होना पड़ेगा तभी आपको प्रिय और अप्रिय दो के घेरे चक्कर रहने पड़ेंगे से बाहर हो जाता है ऐसा आया तो अब अयम अजम अजम एक तत्व है ऐसा वो तो विद्वानों के बुद्धि में है विवेकी व्यक्ति समझ सकता है यह है। है्रोत्र आदि भी स्त्रोत्र और स्त्रोत्र का भी स्त्रोत्र आदि तो कोई एक विषय है जो विवेकी के बुद्धि का विषय बनता है यह मूढ़ा नाम पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्ष सभी के पंच प्रसिद्ध स्पष्ट आत्मा यही मूर्ख लोग में पाते नहीं सम जो स्त्रोत्र में शब्द ग्रहण करने की सामर्थ्य है उसका निमित्त है उच्चेतन चक्षु में जो रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य है वो सामर्थ्य चेतन बनता है तो सामर्थ्य आता है ऐसा है शब्दार्थ पे प्रतिवतन भी ठीक है ये उत्तर वाक्य ठीक है इस से उत्तर उत्तरवादी और शब्द का अर्थ भी घट जाता है शब्द का अर्थ भी घट जाता है ये काम समय हो गया है ओ क्षुस्तोत्तोत्तर क्रियाोपनिष्मा ब्रह्मयस्पुरा उपनिष्मास्ते हे मेरे सम्भो हो